सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता आज ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में मैं आपके लिए लाई हूँ एक विशेष जानकारी जिसके आप खुद ही गवाह बन सकते हैं आज शाम को सिर ऊपर उठाओ और आकाश में देखो एक विशेष खगोलीय घटना बच्चों 21 दिसंबर 2020 यानी आज शाम को अंतरिक्ष में हमारे सौर के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति जिसे इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं और छल्ले वाला शनि ग्रह जिसे सैटन कहते हैं एक दूसरे के बेहद करीब आ जाएंगे और वे इतना करीब आ जाएंगे कि इन दोनों ग्रहों के बीच की दूरी सिर्फ पॉइंट वन डिग्री रह जाएगी अंतरिक्ष में घटने वाली इस खगोलीय घटना को वैज्ञानिक ग्रेट कंजक्शन कहते हैं जक्शन की यह घटना साल के सबसे छोटे दिन घटने जा रही है आपको पता ही होगा कि 21 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है और इसके बाद दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं वैसे तो बृहस्पति और शनि ग्रह हर 20 साल में एक दूसरे के करीब आते हैं लेकिन लगभग 400 साल बाद ऐसा हो रहा है की जब इन दोनों ग्रहों के बीच की दूरी सिर्फ प्वाइंट वन डिग्री रहेगी इसके पहले सन सोलह सो तेईस में यानी चार सौ साल पहले ये दोनों ग्रह इतने करीब आए थे आज के बाद ये दोनों ग्रह मार्च सन 2080, यानी 2080 में, अब से साठ साल बाद इतने पास दिखाई देंगे आपके मन में ये सवाल होगा कि ये ग्रेट कंजक्शन की घटना होती क्यों है तो इसको भी समझते है हमारे सौर में कुल आठ ग्रह हैं, जिसमें सूर्य से दूरी के हिसाब से पांचवां ग्रह बृहस्पति और छठा शनि है बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा 11.86 साल में पूरी करता है जबकि शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29.5 साल में पूरी करता है ये दोनों ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते करते करीब 19.6 साल यानी लगभग साढ़े उन्नीस साल में एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं बृहस्पति और शनि ग्रह की इसी स्थिति को ग्रेट कंजक्शन कहते हैं क्या तुम जानते हो सबसे पहले यह घटना किसने देखी महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने सबसे पहले इसे देखा क्योंकि उनके द्वारा पहली दूरबीन यानी टेलीस्कोप बनाए जाने के चौदह साल बाद 1623 में यानी 1623 में ये दोनों ग्रह इतने करीब आए थे वैसे तो इनका मिलन हर 20 साल में होता है लेकिन इतनी करीबी बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे पिछला कंजक्शन वर्ष 2000 में हुआ था लेकिन दोनों सूर्य के इतने पास थे कि इन्हें देखना बहुत मुश्किल था अब सवाल उठता है आज हम इसे कैसे देखेंगे आज शाम सूरज के ढलने पर दक्षिण की ओर चेहरा करके खड़े हो और अपनी दृष्टि पश्चिमी आकाश की तरफ करें तो दोनों ग्रह एक दूसरे की जोड़ी बनाते दिखाई देंगे इनमें से बड़ा चमकदार ग्रह बृहस्पति और उसके साथ का थोड़ा कम चमकदार ग्रह शनि होगा लगभग आठ बजे ये जोड़ी अस्त हो जाएगी इसलिए देर मत करना और आज शाम इनके मिलन के गवाह बनना क्यूँकी इसके बाद इतना सामीपे फिर लगभग साठ साल बाद यानी 15 मार्च 2080 को ही देख पाओगे तो बच्चों आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा अगर आप हमारा कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं,